विलयः समाधि अधिपति क्या लेंगे देखो हाँ, पुरुष लोग में सुप्ति मूर्छा समाधि समाधिया मूर्छा समाधि में वृत्ति का विलय हो अने कथम कुटस्व अवगम्य फिर से कुटस्व का ज्ञान कैसे होगा इत्याशं वृत्भाक्षि असा अवगम्य वृत्भाव के अभाव का साक्षी है कूटस्थ साक्षिव अवगम्यते असो काटस्थ जाना जाता है निर्ेण ये नसौ कूटस्थ की चोच्येण अखिल अखिलृत्ती अवभासीता असौ कूटस्थ्य निर्विकार चैतन्य सब वृत्तियों की संधि अंतराल और वृत्तियों के अभाव वृत्तियों की संधि और वृत्तियों के अभाव निर्विण चैतन्य अवभाषिता असर कुटस्थ उसको कुटस्थ कहते हैं संधि वृत्तियों की, की संधि और वृत्तियों का भाव ये न चैतन्य न अवभाष्यंत सब कुटस्थ अवगंत उसको कुटस्थ समझना मृत्यु के अभाव वृत्ति अभाव की साक्षी और वृत्तियों की संधि एक वृत्ति अन्य वृत्ति की संधि अंतराल अवस्था को और समाधि में मृत्यु के अभाव का समाधि सूत्र में वृत्तियों का अभाव है उसको ही सभी कहने पर समाधि की है इतने समय में निर्वृत्ति का था कुछ नही करता था अतः में रहा कुछ नहीं ज्ञान था तो वृत्ति का अभाव का साक्षी है कूट थे एवं चती किम फलित क्या निष्पन्न हुआ कहते घटे द्विगुण चैतन्य वृत्तिस्वी तत यथा संधिधिक यथा बाह्ये घटे द्विगुण घटे द्विगुण चैतन्यविगुण चैतन्य बाह्य घट में द्विगुण चैतन्य चिदाभास के द्वारा प्रकाशित घटे है और ब्रह्म चैतन्य के द्वारा भी प्रकाशित है द्विगुण चैतन्यु से अभी द्विगुण चैतन्य मृत्यु में भी चिदाभास भाष है और कूटस्थ भी तर संधि तो अधिकम वैषध्यम तथा कारण क्योंकि द्विगुण चैतन्य होने से तृत्यु में संधि के अभी अधिक वैषद्य अधिक स्पष्टता है संधि की अपे वृत्ति में अधिक है जैसे घट में होता है। में दीवार द्विगुण चैतन्य है में, में सामान्य प्रकाश है और प्रतिबिंब प्रकाश है ठीक इस प्रकार अंतरे वृत्ति स्वापी द्विगुण चैतन्य है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदा भाष इसलिए तत्र वृत्ति में संधि तो अधिकम वैश्य स्पष्ट है ठीक है बाह्य घटे यथा घट मात्र की चिदा भाष रहता घट मात्र की चिदा भाषे और घट से ज्ञातता भाषा का ब्रह्म चैतन्य भी रहा घट में ज्ञातता तो उसका प्रकाशा भाषा या नहीं ज्ञानता का प्रकाश की चिदाभाष है तुमने तो ही उसका चीताभाष है या नहीं ज्ञात का भाषा ज्ञातता का अभासक ब्रह्म चैतन्य है दो हो गया एक घटमात्र सीधा चिदाभाष और ज्ञातता का अभाषक ब्रह्म चैतन्य चैतिक चैतन्य दिगुण्यम तथा अंतर अहंकार आदि वृत्तियों में भी एक हो गया कुटस्थ चैतन्य द्वितीय भाषक चीधावास चिदा और चिदावास भी द्विगुण चैतन्य मस्ती तत्र उप प्रतिमा युक्ति देते दे ते संय वृत्ति में स्पष्टता द्विगुण तो। चैतन्य होने चाहिए य द्विगुण चैतन्यमस्ती तथा संधि तो संधिभ्य वृत्तिष वैषद्यमअक चैतन्य है चैतन्यो में अहंकारादिवृत्ति में इसलिए संधि की अपेक्षा वृत्ति में अधिक स्पष्टता है क्योंकि हृत्ति चैतन्य है तो। अभी घट्ट में ज्ञातता का प्रकाशक कौन है अज्ञातता का प्रकाशक हाँ का प्रकाशक ब्रह्म है। प्रकाशक्रज्ञात का दोनों का है नादि घट आदि सुतता अज्ञातता भाषकते कूटस्थ किस जैसे घट आदि में ज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्मचैतन और अज्ञातता का प्रकाशक है दोनों का प्रकाश गुटस्थ जैसे है इसी प्रकार यहाँ भी वृत्ति में भी दोनों का प्रकाश गुटस्थ क्यों नहीं मानते ज्ञातता और अज्ञातता इतना संख्या तत्व ज्ञातता आदि अभाव आदे वैत्या वृत्ति में ज्ञात अज्ञातता है ही नहीं बाह्य घट में ज्ञात अज्ञातता जैसे है ऐसे वृत्ति में ज्ञातता आदि अभाव है ज्ञात अज्ञात नहीं है इसे वृत्ति में ज्ञातता ज्ञातता का प्रकाश को कुट नहीं कहा गया ज्ञातता ज्ञातते नस्तो घटावाद वृत्ति घटावाद वृत्ति सुचित सस्व से नही तत्वात् ज्ञान ज्ञान ज्ञातता ज्ञातते न स्वचना ज्ञातता और अज्ञातता वृत्तिषु क्वचि न स्थव य वृत्तिषु क्वचि ज्ञातता ज्ञातते न स्थातता है अज्ञातता हेने वृत्ति में ज्ञातता घट में तो हे घट में जैसे ज्ञातता अज्ञात है ऐसे वृत्ति सुचित न्ञात अज्ञात दोनों नहीं है क्यों नहीं ज्ञात अज्ञात था घट में ज्ञातता किसके द्वारा आती है ब्रह्मचेतन के द्वारा सीधा भाष के द्वारा घट्ट का जो ज्ञान होता है तो ज्ञातता की उत्पत्ति घट में ज्ञातता जैसे ज्ञान ज्ञातता उत्पन्न करता है और ज्ञान इसी प्रकार वृत्ति में यदि ज्ञान और अज्ञान दोनों ज्ञातता अज्ञात का जनकहो ज्ञान क्या करता है स्वच्छ से नगृहित्व वृत्ति के द्वारा स्वयं अपने गृहित नहीं है स्वयं घट के घट जैसे प्रकाश है घटाकार वृत्ति के द्वारा ऐसे वृत्ति स्वयं प्रकाश वृत्ति के द्वारा नहीं स्वच्छ से नगृहित्व और अज्ञातता कैसे घट ज्ञान होने के पहले अज्ञातता है इसी प्रकार वृत्ति जब होती है पहले अज्ञातता रहे फिर वृत्ति का ज्ञान होने पर ज्ञातता आएगी घट जब उत्पन्न होता है कुलाल के बाहर घट है आपको ज्ञान नहीं है तो घट में आपके लिए ज्ञातता है या अज्ञातता है? है ज्ञान होने के बाद ज्ञातता आएगी इसी प्रकार वृत्ति हो उसका ज्ञान नहीं हो तो कहेंगे पहले अज्ञातता ज्ञान होने पर ज्ञातता ज्ञान तो उसके अपने द्वारा नहीं है और वृत्ति होते ही अपने अज्ञान नष्ट कर देती है वृत्ति रहे और अज्ञात ऐसा नहीं है कभी सुख दुख होता है और आपको मालूम नहीं ऐसा होता है सुख दुख हो और तो तो मालूम नहीं अज्ञात सुख अज्ञात तो दुख में प्रमाण नहीं है अज्ञात दुख नहीं है सुख है तो दुख है तो ज्ञान हो जाएगा अज्ञात होकर सुख है जैसे घट है अज्ञात इंद्र सनिकष होकर ज्ञान हुआ ऐसे कभी सुख दुख हो रहा है पता नहीं थोड़ी देर बाद फिर पता चला ऐसा होता है ऐसा नहीं सुख दुख होते तो ज्ञान तो हो जाता है अहंकार वृत्ति होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है ताबिस अज्ञान नाशना था मतलब तो वृत्ति भी स्वस्व से नगरी तत्व ताबिश अज्ञान नाशनाथ वृत्ति के दर अज्ञान नष्ट हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद अज्ञानता रहती है नहीं रहे तो अज्ञातता और अज्ञातता दो न ही नहीं मृत्यु होते ही अज्ञानता नष्ट होगी तो अज्ञान अनुष्ट हो गया अज्ञान रहेगा अज्ञान रहे तो अज्ञातता की उत्पत्ति करेगा अज्ञान ही नहीं इसे ज्ञान है इसे बुद्धि में ज्ञातता है या अज्ञातता है दोनों नहीं तत्व सभी तत्व ज्ञान अज्ञान व्याप्ति ज्ञातता ज्ञातते भगवत ज्ञान के व्याप्ति सम्बंध से ज्ञातता अज्ञान के संबंध से अज्ञातता और ज्ञान अज्ञान दोनों के संबंध नहीं भ्यार्त भ्यार्त भ्यार्त भ्यार्त तो दोनों ही नहीं वृत्ति नाम तो स्व प्रकाश है ना स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान की व्याप्ति नहीं है ज्ञान उसको विषय करेगा ऐसा नहीं है तो आफि वृत्ति भी स्व उत्पत्ति में आते नृत्ति की उत्पत्ति होते ही स्वगोचर अज्ञान से निवर्तित होता वृत्ति की उत्पत्ति होते ही वृत्ति गोचर अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान रहती नहीं अज्ञान से व्याप्ति रहती वृत्ति में अज्ञान की व्याप्ति वृत्ति हो और अज्ञान हो तो अज्ञान की व्याप्ति कहेंगे अब वृत्ति होते ही अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान का संबंध रही के साथ, अज्ञान की व्याप्ति नहीं सोगोचर अज्ञान से निवर्ती तत्व वृत्ति होते ही अज्ञान नष्ट हो गया और ज्ञान से व्याप्ति रिना और ज्ञान की व्याप्ति वृत्ति के साथ नहीं है इसलिए ज्ञान तथा अज्ञान का प्रकाश का ब्रह्मचैतन वृत्ति में नहीं है चिदाभाष घट को प्रकाश करता है घट प्रकाश करेगा तो चिद्ध रूपये है नहीं, नहीं। चिद रूप नहीं तो किसे प्रकाश करेगा वस्तुतः तो तो मुख्य चित्त नहीं किन्तु चित्त बोध आभाषते अभी से भी चिद रूपये है चिदा भाष भी चिद्ध है कुटस्थ ये क्यों निर्विकार होगा चिदाभाष क्यों स्विकार हो गया दोनों बराबर होना चाहिए कुटस्थ चिदाभाषये यदि कुटस्थ विचित्र चिदाभाषित्रूप होगा समान ही एक अकुट तत्व अकुटस्तत्व किसमें रहेगा चिदाभाषेत कुटम क्यों ऐसा दोनों बराबर होना चाहिए इसे असंख्य हो चिदाभाष निष्ठोर सिदाभाष का जन्म सिदाभाष का और नाथ अनुभव का विषय अनुभूय माना इसलिए अस्य अकुटस्तम कुटस्थ नहीं हुआ जिसका जन्म और नाश है उसको कुटस्थ कहेंगे नहीं, अकुटस्थत्व अपरस्य विकारित और जो कुटस्थ में कोई विकार होने के लिए कोई प्रमाण नहीं अपरस्य कहेंगे अपर क्या है कूटस्थ विकारित प्रमाणाभाव आगे पाठ चाहे प्रमाणाभाव कुटस्थत्व इत्याह प्रमाणाभाव इत्या ऐसे ही में बनाना प्रमाणाभावाद इत्याह। नहीं। प्रमाणाभाव इत्याभा प्रमाणाभाव भिकारित्व में प्रमाण नहीं होने से कूटस्थत्व होगा कूटस्थ होगा प्रमाणाभाव मिथ्या ृत चैतने जन्म नाशाभति अकुटस्थं तदनकूटस्थम विकार द्विगुणीकृत चैतन्य घट में चिदावास और कूटस्थ द्विगुणीकृत चैतन्य जन्मनाश अनुभूति चिदावास विकारी है जन्मनाशा के अनुभव नैसे अकूटस्थ तदन्य तो जो कूटस्थ चैतन्य अन्य तो कूटस्थम अविकारत उसमें कोई विकार नहीं है इसलिए कूटस्थ कूटवत निर्विकार नती कूटस्थम अविकार और चिदावास का जन्मनाथ क्योंकि चिदाभाष वृत्ति में वृत्ति के नाश होने से चिदाभाष की उत्पत्ति नाश है और कुटस्त अभिकारी हो जो विचार करते है एक तो चिदाभाषा चीज होता आभाष होती थी चिदा भाषा सब विक्रिया क्रिया चिभाष में है कुट तो कुछ करता है चीदा में क्रिया है अंत में चैतन्य का में चीधा भाष वही चेतन जैसे लगता है उसके द्वारा सब और सर्व व्यवहार होता है वो विचार करने पर बुद्धि चेतन जैसे लगता है चीदावास तो समझ में आता है और उसका प्रकाश कुटस्थ है वो अपना स्वरूप है वो समझ में नहीं और एक कुटस्थ का अनुभव में नहीं आता है तो कुटस्थ तो अपना स्वरूप वो अनुभव किसके द्वारा वो स्वयं को प्रकाश करने वाला है ज्ञान ज्ञाता ज्ञ सब को प्रकाश करने वाला है घट वृत्ति चिताभाषा ये सब को प्रकाश करने वाले कुटस्थ आपका स्वरूप तो है अब साधक विचार करता है देखा चिदाभाष ठीक ही समझ में आ गया और उससे अस्तित्व के चित्र में कहा तो नहीं इसलिए कहती ये कुटस्थ क्या चीज है कोई समझते नहीं कहते केवल कोई कल्पना करे कहते चिताभाष व्यतिरित कुटस्थ अभिपम स्व कपोल कल्पित आसंख्य है चिताभास अतिरिक्त कुटस्थ है उसको मानना अपने कपोल अपने बुद्धि से कुछ कल्पना करके कहते हैं वस्तु नहीं का नहीं आता है इतना आशंख्य प्रत्या तो आचार्य ही कुटस्थ से उपादित्व नव मित आचार्य ने कहा है कुटस्थ का उत्पादन है तो ये वार्ती ग कूटस्थ तो प्रतिदने चाहे अपने कपोल कल्पिता वसूते अंतकर्ण तृत्ति साक्षी साक्षी त्यावने कूटस्थ एवं पूर्वाचार्यन साक्षी भाष्यकार का नहीं भगवान भाष्यकार का है अंतकर्ण तदवृत्ति साक्षी इत्यादि अनेकधा अनेक प्रकार कूटस्थ सर्वत्र निश्चित आचार्य पूर्वाचार्य के द्वारा कूटस्थ ही सर्वत्र निश्चित रहे अंतकर्ण तदवृत्ति का श्लोक दिया अंतकर्ण तद्वृत्ति साखी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य सन कि आत्मा प्रपद्य से इत्यादि अंतकर्ण तदवृत्ति अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति और साखी चैतन्य विग्रह अंतकर्ण वृत्ति का साखी अंतकर्ण का भी वृत्ति का साखी चैतन्य विग्रह चैतन्य स्वरूप आनंद रूप सत्यम न आत्मा प्रपद्य से वो आत्मा को क्यों नहीं जानते हो ऐसा का जो अंतकरण और वृत्ति के साखी वही कोई चैतन्य है ये भाष्यकार का, का वाक्य है बृहद वाक्य वृत्ति ग्रंथ में आया तो भगवान भाष्यकार ने कहा अंतकर्ण तदवृत्ति साखी अंतकर्ण तद्वृत्ति के साखी इसकूटस्थी सर्वत्र कुभा के द्वारा निश्चित है कूटस्थातभाष्वर्णित कूटस्थसे अतिरचिदा भाष्यकार भगवान ने कहा आत्मा आत्मा भाषा भाषा आत्माश्रयाच मुखा भाषाश्रयाता गम्यंते शास्त्रयुक्तिभ्या मिथ्यास वर्णि आभासस्य यहां मुखाभाषाश्रया एव आत्माश्रया शास्त्र आभास आस गया मुखाभाषाश्रय यथा मुख आभास और आश्रय मुख आसो की का प्रतिंबकाश्रय दर्पण इसी प्रकार आत्माश्रय आत्मा आभास और उसका आश्रय आत्मा है और आभास हो गया उसका आश्रय अंतकोण आश्रय अधिष्ठान नहीं अधिष्ठान तो अधिष्टान चेतना आश्रय शास्त्री गम्यत्मा आभास और आश्रय आभास वर्णित आभास कहा गया आत्मा चास आत्माश्रया द्वंद्व सम हुआ मतलब क्या कैसे मुखाभा प्रतिबकाश्रय यहां प्रत्यक्ष नवगम्य तीन मुख मुख का और प्रतिम्ब अतिबकाश्रय ऐसे तीन है एवं आत्मा हो गया कूटस्थ आभास हो गया चिदाभास अचिद्र हो गया अंत यदि त्रय शास्त्र युक्तिभ्याम अवगम्यत शास्त्र युक्ति से निश्चित होते हैं इसे शास्त्र कहते अत्रस शब्दे न कूटश्चतिभास वर्णित भाव कूटस्थ आत्मा से आभास ही चिदाभास मनस साक्षी बुद्धे साखी बुद्धि साक्षी कूटस्थ से प्रतिदक शास्त्र मन की साखी बुद्धि की साखी कूटस्थ हिप प्रतिप बभूव चिदावास प्रतिदक मनस साखी बुद्धि साखी बुद्धिसाखि न कूटस्थ प्रतिस्त्र ये हो गया कूटस्थ गया शास्त्रो मनसाखी बुद्धि साखी ये हो गया कूटस्थ प्रतिदको किता रूपम रूपम प्रति रूपम इति चिदाभास प्रतिपादक अनेक रूप हो जाता है जैसे जल प्रतिबित तो होता है अनेक जलो में चंद्र प्रतिब होता है ऐसे एक ही होते हैं रूपम रूपम प्रतिरूप बघु चिदाभास का प्रतिपादक वहाँ भिकारी तो अभिकारी तो युक्ति जो विकारी है वो नहीं भिकारी हो तो कुटस्थ नहीं अभिकारी अभिकारी होने से ये दोनों का से भी सिद्ध होता है दोनों का भेद पूरा उगता है जो आप चलते हो कुटत्थ चैतन्य साथ में जाता है आगे आता है, जाता है पीछे जाता है चलता नहीं तो चेतन नहीं जाता है ऐसे कमंडोल लेकर चलो कमंडोल के अंदर आकाश है जो लेकर जाते हो तो आकाश जाएगा उसके साथ नहीं। हैं? नहीं। खाली कमंडोर जाता है उसके अंदर आकाश नहीं जाता है रहता है यदि आकाश लेकर जाए तो क्षेत्र जितने लोग कमंडोल लेकर आते हैं आकाश रोज जितने दिन लेकर जाएंगे बाद में आकाश खाली हो जाना चाहिए वहां से आकाश जाता नहीं आता नहीं जैसे काच ग्लास है कांच की पेटी बनाओ कांच का ग्लास है उसके अंदर बाहर धूप में उसको रखो अंदर प्रकाश रहेगा ना नहीं? नहीं।, नहीं उसे धूप प्रकाश को अंधकार को प्रकोष्ठ में ले आओ ला सकते हो जो ले आएंगे प्रकाश उसके साथ नहीं आता है नहीं। तो प्रकाश वही रह गया काज उसका विभाजन नहीं करता है वो रह गया काच खाली अंधकार को जाएगा तो प्रकाश रहेगा उसमें अंधकार ही रहेगा जिस प्रकार काज प्रकाश का विभाजक नहीं उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है इसी प्रकार आकाश का विभाजक कोई को पदार्थ नहीं जितने कोई पदार्थ सौ के अंदर बाहर आकाश एक है उसको कोई नहीं ले सकता जा सकता है कुटस्थ चैतन इस प्रकार एक चैतन्य सर्वव्यापक है चलते समय वो नहीं चलता है वो सर्वव्यापक सर्वत्र जैसे आकाश है कमंडल लेकर जाओ जहाँ जाओ वहां आकाश है जाना आना निष्क्रिय है इसी प्रकार चेतन है जाता आता कौन है ये सर्व शरीर घटा जैसे घटा घटा है घाटा में जल रखो जल रखेंगे तो आकाश के चंद्र का प्रतिमा दिखेगा उसी घाटा को लेकर चलो जल चलता है जल में चंद्र का प्रतिमा दिखता है चलता है ना नहीं इस प्रकार ये चलता है शरीर उसके अंदर अंतकर्ण और अंतकर्ण में चिदावास चिदावास सास में चलता है और वास्तव तो चिदावास चलेगा क्या वो जहाँ जाता है चेतन का प्रतिम्ब उसमें रहेगा सीधा भाषा रहेगा और मुख्य चेतन चलता है नहीं ठीक इस प्रकार जैसे चलता है जो लोकांतर गमन गमनागमन होता है उस सीधा भाष ही जाता है के साथ अंत जाएगा सीधा उसमें सीधा के संबंध से ही अंतकोण तो जड़े है वो चेतन जैसे होता है तब जो गमनागमन होगा नहीं तो जड़े है वो गमनागमन लोकांतर जाता है और शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है अभी कहते हैं एक चीज आभाष मानने की क्या होता है उसमें एक है प्रतिभा एक आभासवाद, एक अवच्छेद तीन प्रकार है ये बुद्धि आदि उसका अवच्छेदक है जैसे आकाश घटक के अंदर आकाश है इसको कहते घटा अवच्छेन्न आकाश क्या कहेंगे आकाश का अवच्छेदक हुआ घट वहां प्रतिम्ब दिखता है आकाश में घटा का वहां प्रतिब कुछ नहीं ये घटा अवच्छिन्न आकाश को घटा आकाश कहेंगे देहा अवच्छिन्न चैतन्य को कुटस्थ चैतन्य कहो अलग चीता हुआ सामान्य क्या जरूरत है वो कहते हैं देहा अवच्छिन्न चैतन्य को अवच्छिन्न चैतन्य कहते है वो जीव हो गया अंतगण चैतन्य को जीव कहेंगे अवच्छेद वाचस्पति मिश्र और एक आभासवाद आभासवाद में होता है चैतन्य का प्रतिम्ब आभाषिक कार्य मत है आवासवाद और प्रतिम्बवाद है मुख्या वो प्रतिमा आभास में कोई विशेष भेद नहीं केवल दर्पण तत्व होने से आभास को मिथ्या कहते हैं और विवरण काल में कहा आभास कोई अलग नहीं है वो मुख ही दिखता है जो प्रतिमा दिखता है दर्पण में मुख से कोई अलग है क्या ऐसे वो सत्य है ये प्रतिबंबवाद प्रतिबंब मुख ही दिखता है और दर्पण कहेंगे तो मिथ्या है नहीं तो जो दिखता है प्रतिबिंब मुख ही दिखता है अलग नहीं है ये प्रतिबाद है बिंब प्रतिबिंबवाद मुख है, है। विवरण मत बातिकार भगवान कहते एक आभास मुख में दिखता है दर्पण में दिखता है आभास मिथ्या है और थोड़े दोनों में विशेष भेदन है और अवच्छेद वाचस्पति मत है अभी शंका करते अवच्छेद के अनुसार सब तो तिदाभासम तो आक्षिपते चिदाभाष के ऊपर आक्षेप करते चिदाभासमान क्या जरूरत है बुद्धविन्न कूटस्थो लोकांतरगम कर्त शक्त भटाकाश इवा भाषे न कि वद घटाकाश बुद्धि अवच्छिन्न कूटस्थ लोका गो कर्म शक्त आभास न किम बद घटाकाश जैसे घटाकाश घट जाने पर घटाकाश में गमन आगमन व्यवहार होता है इसी प्रकार बुद्धि अवच्छा कूटस्थ बुद्धि अवच्छ कूटस्थ लोकांतर गर्त अन्य लोक जाना गमन और आगमन करने के लिए समर्थ है आभास से न किम बदो क्या होगा बोलो बताओ आभास नहीं मान करके बुद्धि जैसे घटावचन आकाश घट आकाश घट जाता है तो घटावचन आकाश जाता है जैसे प्रयोग हो जाएगा होता है घट उत्पन्न उत्पन हुआ तो घटाकाश उत्पन्न हुआ घटना नष्ट होने पर घटाकाश रहता है नहीं घटा घटाकाश कहेंगे घटनाष्ट हो तो घटाकाश नहीं रहा काली आकाश से घटाकाश नहीं रहा नष्ट हो गया वो घटा के उत्पत्ति नाश से घटा आकाश में उत्पत्ति नाश व्यवहार होता है ऐसे घमना घमना तो आभास मानना क्या जरूरत है स्वस्मिन कल्प्य मान या बुद्धिया चैतन्य में बुद्धि कल्पित है कल्पमान बुद्धि बुद्धि के द्वारा अवच्छिन्न कूटस्थों का घट द्वारा घटाकाशी जैसे घट के द्वारा घटा घटाकाश में गमनागम व्यवहार होता है इसी प्रकार बुद्धि के द्वारा बुद्धि अवच्छिन्न कूटस्थ में लोकांतरे गमनागम व्यवहार हो जाए कुटस्थ ही लोकांतरे गमनागम शक्मती गमन आगमन कर सै अतच्चिदाभास कल्पनाया गौरव मीती भाव एक चिदाभास कल्पना कन्ना गौरव अभिप्रा है या a yeah.